महाभारत शांति पर्व एकोनशतिक द्विशतमो अध्याय पंच सिख के द्वारा मोक्ष तत्व का विवेचन एवं भगवान विष्णु द्वारा मिथिला नरेश जनकवंशी जनदेव की परीक्षा और उनके लिए वर प्रदान च जनको जनदेवस्तु जनदेवअस्तु ज्ञापिता परमहर्षिण पुनरेवाय भिष्मजी कहते राजन महर्षि पंच के इस प्रकार उपदेश देने पर जनदेव जनक ने पुनः उससे मृत्यु के पश्चात आत्मा की सत्ता या विनाश के विषय में प्रश्न किया जनको जनकवाच भगवन् यदि न प्रेत संज्ञाति कस्य सके कम्ञान ज्ञान वा कि जनक ने पूछा भगवन् यदि मृत्यु के पश्चात किसी की कोई विशेष संज्ञा नहीं रह जाती तो उस स्थिति में अज्ञान अथवा ज्ञान क्या करेगा सर्व्छेद निष्ठम सत्तजोत्तम अप्रमत्मत् कि विशेष कैष्यतिश्रेष्ठ देखे मनुष्य की मृत्यु के साथ साथ उसका सारा साधन नष्ट हो जाता है फिर वह पहले से सावधान हो या असावधान क्या विशेष लाभ उठा सकेगा? असंसार को सकेगासर्गो को संसर्गो वो कस्मै क्रियेत कल्पेत निश्चय को मृत्यु होने के पश्चात जीवात्मा का विनाशिल पंच महाभूतों से कोई संसर्ग रहता है या नहीं यदि रहता है तो किस लिए रहता है इस विषय में यथार्थ रूप से क्या निश्चय किया जा सकता है चातुर प्रथम वाक्य हे कवि पंच सिखो ब्रवीन भीष्म जी कहते हैं राजन राजा जनक के बुद्धि को अज्ञानांधकार से आच्छादित तथा तो आत्मा के नाश की संभावना से भ्रांत एवं व्याकुल जानकर ज्ञानी महात्मा पंच सिख उन्हें मधुर वचनों द्वारा शांत करते हुए से बोले उच्छेद निष्ठान भाव निष्ठान विद्यते अयम झपे समा शरीर इंद्रिय तथा वर्तते प्रतिगण्योंप्यपाश्रित कर्मसु राजन मृत्यु के पश्चात आत्मा का न तो नाश होता है और न वह किसी विशेष आकार में ही परिणित होता है यह जो प्रत्यक्ष दिखाई देने वाला संघात है यह भी शरीर इंद्रिय और मन का समूह मात्र है यद्यपि यह सब पृथक पृथक है तो भी एक दूसरे का आश्रय लेकर कर्मों में प्रवृत्त होते हैं धात व पंचभूते सुखम वायुर्ज्योतिषोधरा ते स्वभाव नियुद्यंते स्वभावत प्राणियों के शरीर में उपादान के रूप में आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी ये पांच धातु हैं ये स्वभाव से ही एकत्र होते और विलग हो जाते हैं आकाशो वायु रहा च स्नेहोपश्चापे स्नेहो यस्ापी पार्थिव ऐस पंच समा शरीरम अग्नि जल और पृथ्वी इन पांच तत्वों के समाहार से ही अनेक प्रकार के शरीरों का निर्माण हुआ है ज्ञानमुष्मा चाजुश त्रिवध कार्यसंग्रह इंद्रिियांद्रििया स्वभाव चेतना मन प्राण पाण विकारस् धातपच्चात शरीर में ज्ञान बुद्धि उष्मा जठरानल तथा वायु अर्थात प्राण इनका समुदाय समस्त कर्मों का संग्राहक गण है क्योंकि इन्हें से इंद्र इंद्रियों के विषय स्वभाव चेतना मन प्राण अपान विकार और धातु प्रकट हुए हैं श्रवण स्पर्शनम जिह्वा दृष्टि तथा च इंद्रियाणी पंचहित गता गुणा श्रवण तवचा जेवा नेत्र और नाजिका ये पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ हैं शब्द आदि गुण चित्त से संयुक्त होकर इन इंद्रियों के विषय होते हैं तत्विज्ञान संयुक्ता त्रिविधा चेतना ध्रुवा सुख दुखेत याहू अदुखा असुखे च विज्ञान युक्त चेतना अर्थात विषयों के उपादेता हता और उपेक्षणीयता के कारण निश्चय ही तीन प्रकार की होती है उसे अदुखा असुखा और दुख दुखा कहते हैं शब्द स्पर्श रूपम च रसौ गंध से मूर्तय ये पंच षडुणा ज्ञान शब्द स्पर्श रूप रस गंध तथा मृत्यु द्रव्य ये छह गुण जीव के पहले तक जन ज्ञान के विसर्गस्त निश्चय तमाहु परम शुक्रम बुद्धि महत श्रोत्र आदि इंद्रियों में उनके विषयों का विसर्जन अर्थात त्याग करने से संपूर्ण तत्वों के यथार्थ निश्चय रूप मोक्ष की प्राप्ति होती है उस तत्वनिश्चय को अत्यंत निर्मल उत्तम ज्ञान और अविनाशी महान ब्रह्म पद कहते हैं एमं गुण असमाहारम आत्मभाव एन पश्यत असम्यक दर्शन ही दुखम जो लोग गुणों के संघात रूप इस शरीर को ही आत्मा समझ लेते हैं उन्हें मिथ्या ज्ञान के कारण अनंत दुखों की प्राप्ति होती है और उनकी परम्परा कृपी शांत नहीं होती अनात्मेती यदृष्टम तेनाह न ममेपी वर्ततेमिष्ठान दुख संुति इसके विपरीत जिनके दृष्टि में यह दृश्य प्रपंच अनात्मा सिद्ध हो चुका है उनके इसके प्रति न ममता होती है न अहमता फिर उन्हें दुख परम्परा कैसे प्राप्त हो उन दुखों के लिए आधार ही क्या रह जाता है अत्र्यक वधो नाव त्याग शास्त्र मनुत्तम श्रृहत्तम मोक्षा अब मैं उस परम उत्तम सांख्य शास्त्र का वर्णन करता हूँ जिसका नाम है सम्यक वध अर्थात सम्यक्रूपेण दुखों का नाश करने वाला उसमें त्याग की प्रधानता है तुम ध्यान देकर सुनो उसका उपदेश तुम्हारे लिए मोक्षदायक होगा त्यागे वैसा युक्ता कर्मण नि क्लेशो दुःख बहुमत जो लोग मुक्ति के लिए प्रयत्नशील हो उन सबको चाहिए कि संपूर्ण कर्मों में अहमता ममता आशक्ति और कामना का त्याग करें जो इनका त्याग के बिना ही विनीत अर्थात समदम आदि साधनों में तत्पर होने का झूठा दावा करते हैं उन्हें अविद्या आदि दुखदायी क्लेश प्राप्त होते हैं द्रव्य त्यागे तुकर्माणे भोग त्यागे व्रतान्यपे सुख त्यागे तपोजोगम थर्वत्यागे समापन शास्त्रों में द्रव्य का त्याग करने के लिए यज्ञ आदि कर्म भोग का त्याग करने के लिए व्रत दैहिक सुखों के त्याग के लिए तप और सब कुछ अर्थात अहमता ममता आ शक्ति कामना आदि त्याग करने देने के लिए योग के अनुष्ठान की आज्ञा दी गई है यही त्याग की चरम सीमा है तस्य तस् मार्गोय अद्वैधसर्वत्याग से दर्शि विभ्रहाणा दुख से दुर्गते भवे सर्वस्य त्याग का यह एकमात्र मार्ग ही दुखों से छुटकारा पाने के लिए उत्तम बताया गया है इसके विपरीत आचरण करने वालों को दुर्गति भोगनी पड़ती है पंच ज्ञान इन्द्रियण उत्त मन ष्ठान चेत बल ष्ठान भक्षा भी पंच कर्म इंद्रिय हानि बुद्ध में स्थित मन सहित पाँच ज्ञान इंद्रियों का वर्णन करके अब पाँच कर्मेंद्रियों का वर्णन करूंगा जिनके साथ प्राण शक्ति छठी बताई गई है हस्त कर्म इंद्रियम घेयम अथ पाधोगत इंद्रियम प्रजनानंदो निसर्गो पायुर इंद्रियम दोनों हाथों को काम करने वाली इंद्रिय जानना चाहिए दोनों पैर चलने फिरने का काम करने वाली इंद्रिय है लिंग संतानोत्पादन एवं मैथुन जनित आनंद की प्राप्ति करने के लिए है गुदनात्मक गुदना गुदनात्क इंद्रिय का कार्य मल त्याग करना है वाक् विशे शब्द विशेषा पंचावित एवं एकादश हितान वाक्य इंद्रिय शब्द विशेष का उच्चारण करने के लिए है इस प्रकार पाँच कर्मेंद्रियों को पांच विषयों से युक्त माना गया है मन सहित एकादश इंद्रियों के विषयों का बुद्धि के द्वारा शीघ्र त्याग कर देना चाहिए कर्ण संग्रहे तथा स्पर्शे तथा रूपी तथा रथगंधियों श्रवण काल में श्रोत्रूपी इंद्रिय शब्द रूपी विषय और चित्र चित्तरूपी कर्ता इन तीनों का संयोग होता है इसी प्रकार इस स्पर्श रूप रस तथा तो गंध के अनुभव काल में भी इंद्रिय विषय एवं मन का सहयोग अपेक्षित है एवं पंच त्रिका क्षेत्र गुणा तदुपलभ्यो भाव पर उपस्थित है इस प्रकार ये तीन तीन के पांच समुदाय हैं ये सब गुण कहे गए हैं इनसे शब्दादि विषयों का ग्रहण होता है इससे ये कर्ता कर्म और कारण रूपी त्रिविध भाव बारी बारी से उपस्थित होते हैं सात्विको राजस चापि तामस चापित्रय त्रिविधा वे धना सुप्रतूता सर्व साधना इनमें से एक एक के साथ एक राजस और तामस तीन तीन भेद होते हैं उनसे प्राप्त होने वाले अनुभव भी तीन प्रकार के ही हैं जो हर्ष प्रीति आदि सभी भावों के साधक हैं प्रहर्ष प्रीतिर आनंद सुखम शसाम चित्तता अंकुत चित्तकुत चिंतः सात्विको गुण हर्ष प्रीति आनंद सुख और चित्त की शांति ये सब भाव बिना किसी कारण के स्वतः हो या कारणवश अर्थात भक्ति ज्ञान वैराग्य सत्संग आदि के कारण हो सात्विक गुण माने गए हैं अतुष्टिपरितापस् शोको लोभस्तथा क्षमा लिंगादे दृश्य हेतु असंतोष संताप शोक लोभ और असहनशीलता ऐसी किसी कारण से हो या अकारण रजोगुण के चिन्ह है अविवेकस्तथा मोह प्रमाद स्वप्न तंद्रिता कथेदर्तंते विविधास्ताम था गुणा अविवेक मोह प्रमाद स्वप्न और आलस्य ये किसी तरह भी क्यों न हो तमोगुण के ही विविध रूप हैं अत्रय यीत संयुक्त का ये बढ़सी वा भवें वर्त सात्त्विको भाव इतपेक्षे तत तथा अं। इनमें जो शरीर या मन में प्रीति के संयोग से उदित हो वह सात्त्विक भाव है और उसको सत्वगुण की वृद्धि जाननी चाहिए यद संतोष संयुक्त अप्रीति करम प्रवित्तम प्रवृत्त भ्रजतव तत तदपी चिंत जो अपने लिए असंतोषजनक एवं अप्रीतिकर हो उसको रजोगुण की प्रवृत्ति एवं अभिवृद्धि समझनी चाहिए अतयनमोह संयुक्त का ये मनिवा भवेद अपिज्ञेय तमस्तुपे शरीर या मन में जो अतर्क अज्ञे एवं मोह संयुक्त भाव प्रादुर्भूत हो उसको तमोगुण जनित जानना चाहिए श्रोत्र व्योमाश्रितम भूतम शब्द श्रोत्रित नोभयम् शब्द विज्ञाने विज्ञानस्य से तरस्वाम शब्द का आधार स्रोत्रेंद्रिय है और श्रोतन्द्रिय का आधार आकाश है अथवा आकाश रूप ही है ऐसी स्थिति में शब्द का अनुभव करते समय आकाश और श्रोत्र ये दोनों ही ज्ञान अथवा अज्ञान के विषय नहीं होते ये दोनों ज्ञान अथवा अज्ञान के विषय नहीं होते इस कथन का अभिप्राय यो समझना चाहिए जो श्रवण काल में शब्द का अनुभव करता है वह उसके साथ ही स्रोत और आकाश का अनुभव नहीं करता है साथ ही उसे इन दोनों का अज्ञान भी नहीं रहता क्योंकि शब्द का इंद्रिय और आकाश दोनों से संबंध है इन दोनों के बिना शब्द का अनुभव हो ही नहीं सकता एवं तप्चुषिजिवा नासिका चेत पंचभ स्पर्शे रूपे रसे गंधे कार मन से तथ इसी प्रकार त्वचा नेत्र जिह्वा और नासिका भी क्रमशः स्पर्श रूप रस और गंध के आश्रय तथा अपने आधारभूत महाभूतों के स्वरूप हैं इन सब का कारण मन है इसीलिए ये सब के सब मनस्व रूप हैं स्वकर्मयुगप दशस्वे थे सुतिष थे चित्त में एकादशम विधे भवे इन दसों इंद्रियों में अपने अपने विषयों को एक साथ भी ग्रहण करने की शक्ति होती है ग्यारहवा मन और बारहवीं बुद्धि इनको इंद्रियों का सहायक समझना चाहिए तेसाम युगप भाव उच्छेदिताम तो से आस्थितो युगप भावो व्यवहार सलौकिक तमो गुणजन सुषुप्तिकाल में अपने कारण में विलीन हो जाने से इंद्रिया विषयों का ग्रहण नहीं कर सकती किंतु उनका नाश नहीं होता है उनमें जो अपने विषयों को एक साथ ग्रहण करने की शक्ति है वह लौकिक व्यवहार में ही दिखाई देती है सुसूप काल में नहीं दृष्ट पूर्वता चिंतना वहां गुण पहले जागृत अवस्था के देखने सुनने आदि के द्वारा पूर्ववास नावश शब्द आदि विषयों की प्राप्ति होने से स्वप्नदर्शी पुरुष सूक्ष्म ग्यारह इंद्रियों को देखकर विषय संघ की भावना करता हुआ सत्व आदि तीनों गुणों से युक्त हो शरीर के भीतर ही इच्छा अनुसार घूमता रहता है यम औपहतम चित्तम आशु संहार मध्रुव करोत्योपरमृ काम संबुधा सुसुप्त काल में जब चित्त तबो गुण से अभिभूत होकर अपने प्रवृत्ति और प्रकाश स्वभाव का शीघ्र ही संघार करके थोड़ी देर के लिए इंद्रियों के व्यापार को बंद कर लेता है उस समय शरीर में जो सुख की प्राप्ति प्रतिति होती है उसे विद्वान पुरुष तामस सुख कहते हैं यद्य आगम संयुक्त अनुपश्यति अथ त्रा पिता दत्ते तमो काल में स्वप्नदर्शी पुरुष उपस्थित दुख को प्रत्यक्ष की भांति अनुभूति नहीं करता इसलिए वह काल में भी तमोगुण युक्त मिथ्या सुख का अनुभव करता है एवं एस प्रसंख्यात स्वकर्म प्रत्ययोगुण कथंच सम्यक् सम्यकेशाचि वर्तते इस प्रकार अपने कर्म के अनुसार गुण की प्राप्ति के विषय में कहा गया है अज्ञानियों के ये गुण सम्यक रूपेण प्रवृत्त होते हैं और ज्ञानियों के निवृत्त हो जाते हैं एक समाहारम समा क्षेत्र मध्यात्म चिंतक स्थ स्थितो मृत्यो भाव स वै क्षेत्रज्ञ उच्यते अध्यात्म तत्व का चिंतन करने वाले विद्वान इस शरीर और इंद्रियों के संघात को क्षेत्र कहते हैं और मन में जो चेतन सत्ता स्थित है वही क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा कहलाता है एव सेद शाश्वत वा कथं भव स्वभा वर्तमानसु सर्वभूत हेतुत ऐसी अवस्था में आत्मा का विनाश कैसे हो सकता है अथवा हेतुपूर्वक प्रकृति के अनुसार प्रवृत्त पंचमहाभूतों से उसका शाश्वत संसर्ग भी कैसे रह सकता है यथारणवता नद्यो व्यक्तिर जहति नाम च नदाश्चनता सत्संच जैसे नद और नदियाँ समुद्र में मिलकर अपने नाम और व्यक्तित्व तो अर्थात रूप को त्याग देती है तथा तो जैसे बड़े बड़े नद छोटे छोटे नदियों को अपने में विलीन कर लेती है उसी प्रकार जीवात्मा परमात्मा में विलीन हो जाता है यही मोक्ष है एवं सती संज्ञा प्रत्य भावे पुनर्भवेमिश्रुति जीवे गृह्यु सर्वतः जीव के ब्रह्म में विलीन हो जाने पर उसके नाम रूप का किसी प्रकार भी ग्रहण नहीं हो सकता ऐसी दशा में वृद्धु के पश्चात जीव की संज्ञा कैसे रहेगी इमाम इम्च यो वेदोक्ष बत्माते चा प्रमत्त न लिप्यते कर्म फलिष्ट पत्रम विसस्व जल न सिम जो इस मोक्ष विद्या को जानता है और सावधानी के साथ आत्मतत्व का अनुसंधान करता है वह जल से कमल के पत्ते के भांति कर्म में अनिष्ट फलों से कभी लिप्त नहीं होता दृढ़ पासे प्रजानिमित्ते दैवत यदा यशो या तो सुख दुखे जहाते मुक्त सदा ग्राम गति में तिलिंग किंतु संतानों के प्रति आसक्ति के कारण और भिन्न भिन्न देवताओं की प्रसन्नता के लिए अज्ञानियों द्वारा जो सकाम कर्म किए जाते हैं ये सब मनुष्य के लिए नाना प्रकार के सुदृढ़ बंधन हैं जब वह इन बंधनों से छूटकर सुख दुख की चिंता छोड़ देता है उसमें सूक्ष्म शरीर के अभिमान का त्याग करके सर्वश्रेष्ठ गति प्राप्त कर लेता है सृते प्रमाणा मंगल श्वेते जरा मृत भयादीत छेड़े च पुण्य विगते च पापे तथो निभित पलम्ष्ठे अलेप्मा आसाज पश्य महत सत्ता श्रुति प्रतिपादित प्रमाणों का विचार और शास्त्र में बताए हुए मंगलमय साधनों का अनुष्ठान करने से मनुष्य जरा और मृत्यु के भय से रहित होकर सुख से सोता है जब पुण्य और पाप का क्षय तथा उनसे मिलने वाले सुख दुख आदि फलों का नाश हो जाता है उस समय संपूर्ण पदार्थों में सर्वथा आसक्ति से रहित पुरुष आकाश के समान निर्लिप और निर्गुण परमात्मा में स्थित हुए उसका साक्षात्कार कर लेते हैं यथोर्णना भी परिवर्तमान तथा तंतुक्षित प्रजह जैसे मकड़ी जाला तानकर उस पर चक्कर लगाती रहती है किंतु उन जालों का नाश हो जाने पर एक स्थान पर स्थित हो जाती है उसी प्रकार अविद्या के वशीभूत हो नीचे गिरने वाला जीव कर्मजाल में पड़कर भटकता रहता है और उससे छूटने पर दुख से रहित हो जाता है जैसे पर्वत पर फेंका हुआ मिट्टी का ढेला उससे टकराकर चूर चूर हो जाता है उसी प्रकार उसके संपूर्ण दुखों का विध्वंस हो जाता है यथारुरो श्रृंग मथो पुराणम हिवा त्वचंवा युगो यथाचम विहजगत्यंतन वेक्ष तथा विमुक्तोंजह निजहा निजहाते जैसे रुरु नामक मृग अपने पुराने सिंह को और सांप अपने केचुल को त्याग कर उसकी ओर देखे बिना ही चल देता है उसी प्रकार ममता और अभिमान से रहित हुआ पुरुष संसार बंधन से मुक्त हो अपने संपूर्ण दुखों को दूर कर देता है ध्रुमम जथा वाहत निपतत्य तथा गति में जिस प्रकार पक्षी को जल में गिरते देख उसमें आसक्ति छोड़कर वृक्ष का परित्याग करके उड़ जाता है उसी प्रकार मुक्त पुरुष सुख और दुख दोनों का त्याग करके सूक्ष्म शरीर से रहित हो उत्तम गति को प्राप्त होता है भिस्मुवाच अवती मैथिल गीत नगर मुहितनाव न खलु मम हिदतेत्र किचिन स्वयं आह किल स्म भूमिपाल इदमृतप निशम्य राज स्वयम पंच शिखेर वाचमाण निखिलीक्ष निश्चिता परम सुखी विजहार भीतशोक विस्म जी कहते हैं राजन फेम आचार्य पंच के बताए हुए इस अमृत में ज्ञानोपदेश को सुनकर राजा जनक एक निश्चित सिद्धांत पर पहुंच गए और सारी बातों पर विचार करके शोक रहित हो बड़े सुख से रहने लगे फिर तो उनकी स्थिति ही कुछ और हो गई एक बार उन मिथिला जनक ने मिथिला नगरी को आग से जलती देखकर स्वयं यह उद्गार प्रकट किया था कि इस नगर के जलने से मेरा कुछ भी नहीं जलता है एमं भी यह पठते विपोक्ष निश्चय मही सततम अभ तथा नानो भाएते भाएते राजन दुख जो मोक्ष तत्व का निर्णय किया गया है उसका जो पुरुष सदा स्वाध्याय और चिंतन करता रहता है उसे उपद्रवों का कष्ट नहीं भोगना पड़ता दुख तो उसके पास कभी पटकने नहीं पाते हैं तथा तो जिस प्रकार राजा जनक कपिल मतावलंबी पंच के समागम से इस ज्ञान को पाकर मुक्त हो गए थे उसी प्रकार वह भी मोक्ष प्राप्त कर लेता है श्रोयताम नृपार्दूल जम दी पिता पुरा सातो तमय सुनु निर्भश्रेष्ठ महामते पूर्वकाल में जिस उद्देश्य से अग्नि द्वारा मिथिला नगरी जलाई गई उसे बताता हूँ सुनो जनको जनधेवस्थो कर्म्याधाय सर्वभाव अनुप्राप्य भावार जनकवंशी राजा जनदेव परमात्मा में कर्मों को स्थापित करके सर्वात्मता को प्राप्त होकर उसी भाव से सर्वत्र वितरण करते थे अध्यात्मा विन्मये महाप्राज जनक अध्यात्म तत्व के ज्ञान ज्ञाता होने के कारण निष्काम भाव से यज्ञ दान होम और पृथ्वी का पालन करते हुए भी उस अध्यात्म ज्ञान वे ही तमय रहते थे सित संकल्प ज्ञात मैख्य स्वयं प्रभु सर्वोकाधि संयुक्त मिथिला महाबुद्धिर्भ्यलीकंचिदाचर स गृही ज्रेष्ठ पाज प्रति अपराधम स मुद्दीश्यं राज्यषत एक समय समूर्ण लोको कधिपति साक्षा भगवान नारायणे राजा जनक के मनोभाव की परीक्षा लेने का विचार किया अतवे ब्राह्मण रूप से वहां आए उन परम बुद्धिमान श्रीहरि ने मिथिला नगरी में कुछ प्रतिकूल आचरण किया तब वहां के श्रेष्ठ डीजों ने उन्हें पकड़कर राजा को सौंप दिया ब्राह्मण के अपराध को लक्ष्य करके राजा ने उनसे इस प्रकार कहा जनक न ब्राह्मण उच नोख्या मम राज निर्ग छु जनक ने कहा ब्राह्मण मैं तुम्हें किसी प्रकार दंड नहीं दूंगा तुम मेरे राज्य से जहाँ तक मेरी राज्य भूमि की सीमा है उससे बाहर निकल जाओ इत्योक्त स तथा तेर मैथिले न द्विजोत्तम अब्रवृत्तम महात्म राज मंत्रिवृत्तम मिथिला नृत्य के ऐसा कहने पर उन श्रेष्ठ ब्राह्मण ने मंत्रियों से घिरे हुए उन महात्मा राजा जनक से इस प्रकार कहा तमेव पद्मनाभ सेपदा हिता अहो सिद्धार्थ रूपों से रूपो गमीष्य महाराज आप सदा पद्मनाभ भगवान नारायण के चरणों में अनुराग रखने वाले और उन्हीं के शरणागत है मिथिला भगवान स्वयं ऐसा करके ब्राह्मण वहां से चल दिए जाते जाते राजा की परीक्षा लेने के लिए उन श्रेष्ठ ब्राह्मण रूपधारी भगवान श्रीहरि ने स्वयं ही मिथिला नगरी में आग लगा दी प्रदीप्यमान मिथिला दृष्टवा राजानकंपिता जन ही स परिपृष्टस्तु वाक्य में तदुवाच मिथिला को जलती हुई देखकर राजा तनिक भी विचलित नहीं हुए लोगों के पूछने पर उन्होंने उनसे यह बात कही अनंत वत मे विह्यम बेनांचन मिथिलायाँ प्रदीप्ताया किचन दह्यते मेरे पास आत्मज्ञान रूप अनंत धन है अंत अतः अब मेरे लिए कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं है इस मिथिला नगरी के जल जाने पर भी मेरा कुछ नहीं जलता है तदस्थ्य भाच मृत्य श्रुआ श्रुआ हृदय स्थित स्रत्वा पुनः संजीवयामा स मिथिला ताम दिजोत्तम राजा जनक के प्रकार कहने पर उनश्रेष्ठ ने भी उनकी बात सुनी और उनके मनोभाव को समझा फिर उन्होंने मिथिला नगरी को पूर्वत सजीव एवं दाह रहित कर दिया ते ते सत्ये आत्मा दर्शया हम साथ ही उन्होंने राजा को अपने साक्षात स्वरूप का दर्शन कराया और उन्हें वर देते हुए पुनः कहा नरेश्वर तुम्हारा मन सद्भावपूर्वक धर्म में लगा रहे और बुद्धि तत्व ज्ञान भी परिनिष्ठित हो सदा विषयों से विरक्त रहकर तुम सत्य के मार्ग पर डटे रहो तुम्हारा कल्याण हो अब मैं जाता हूँ इतुक्त भगवान चैनम तत्रीयत ए तथ्य कथित राजन किंभुज स्रोत में उनसे ऐसा कहकर भगवान श्रीहरि वही अंतर्ध्यान हो गए राजन यह प्रसंग तुम्हें सुना दिया अब और क्या सुनना चाहते हो ये श्री महाभारते शांतिपर्वढ़ी मोक्षधर्म परमढ़ पंच सिखवाक्यम नाभ एकोन विंशत्यधिक द्विशतमोध्याय इस प्रकारसी महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्षधर्म पर्व में पंच का उपदेश नामक दो अध्याय पूरा हुआ